राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशेक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रवॉद्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे, नंन्य मुन्नों के लिए ध्वनी कारिक्रमों की शंखला शिषू जगत! शिषू जगत में आज सुनते हैं कारिक्रम हा कहते हो मैंने क्या देखा क्या, क्या देखा? देखा चार खंभों को चलते देखा पंखे जैसे कान को देखा दीदी आप ये क्या बोल रही हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आया नहीं समझे नहीं, नहीं। दीदी वो है चार खंभों जैसे पैरों वाला बड़ा सा जानवर जिसके पंखे जैसे दो बड़े-बड़े कान हैं रस्सी जैसी दुम और जिसके आगे एक बड़ी सी सूंड है बोलो क्या नाम है उसका सून्द, सून सून हाथी शाबाश <laughs> हाथी की सबसे बड़ी पहचान उसकी सूंड है सूंड ही उसकी नाक है सूंड ही उसका हाथ है वो कैसे देखो हाथी अपनी सूंड से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी उठा सकता है पेड़ के पत्ते तोड़ सकता है फल तोड़कर खा सकता है कुछ भी कर सकता है क्या वो सांस भी सूंड से लेता है हां सूंड ही उसकी नाक है हाथी सूंड से ही सांस लेता है और एक मजेदार बात जानते हो वो पानी भी सूंड से ही पीता है अच्छा इतने काम में आती है हाथी की सूंड हां और जानते हो हाथी के मुंह से बाहर निकले हुए सफेद रंग के भाले जैसे दो दांत होते हैं मुझे तो वो दांत सींग जैसे लगते हैं <laughs> अरे भाई सींग तो सिर पर होते हैं <laughs> और हाथी के पांव बहुआद मोठे मोटे होते हैं हाँ उसका पाऊं गोल गद्धी दार बहुत बढ़ा और भारी होता है अरे किसी के उपर हाती का पाऊं आ गया तो उसका तो कचुमर ही निकल जाएगा <laughs> सुनध ही तेरी नाक है हाती सुनध ही तेरा हाथ है हाती निकल कचूमर जाए उसका जिस पर रख दे पा हाथी <laughs> पर दीदी hmm? हाथी की आंखें तो बहुत छोटी-छोटी होती हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने हाथी की आंखें छोटी-छोटी होती हैं लेकिन सिर बड़ा और भारी होता है भारी कमर तेरी तेरा आंखें छोटी छोटी तेरी जिधर भिटा है फड़ जाती है सोंड लचिली हाथी तेरी और पूंछ पूंछ फुफी खोज चली पर हाथी के कान बहुत बड़े-बड़े होते हैं और पंखे जैसे झूलते रहते हैं पंखों जैसे कान चलाता थम-थम हाथी बढ़ता जाता दीदी हाथी तो रोटी बहुत खाता होगा अरे भाई केवल रोटी से क्या होगा हाथी महाराज को तो खाने के लिए ढेर सारे गन्ने और पत्ते चाहिए और पके हुए केले या पका हुआ कटहल मिल जाए तो और अच्छा इतना ज्यादा खाता है हाथी और क्या जानवर भी तो बड़ा है वाह बहुत समझदारी की बात की तुमने <laughs> हाथी क्यों चिंगाडा मांग रहा सिंगाडा <laughs> सिंगाडा बच्चों तालाब में उतर कर हाथी सिंगाडे तोड़ तोड़ कर खाता है हाथी के तुम मज़े है <laughs> <laughs> अरे लगता है रामू दादा का हाथी इधर ही आ रहा है, आने दो हाथी महराज को, उनके हाल चाल भी पूछ लेंगे, लीजिये दीदी, हाथी जी आ गए, हाथी जी, ओ हाथी जी, जंगल में कैसे है कटती जी किससे खटपट किससे पटती जी हाथी, हाथी जी ओ हाथी, हाथी जी अरे ये हाथी जी चिंघाड़कर सूंड क्यों हिला रहे हैं दीदी हाथी जी कह रहे हैं मैं अभी जवाब नहीं दूंगा अच्छा जवाब लिखकर भेजेंगे <laughs> हमें मंजूर है सुनिए हाथी जी सूंड में कलम पकड़ लिख भेजो हमको पाती एक अगर समझते हो तुम हमको अपना साथी एक हां लिख भेजो हमको पाती एक अगर समझते हो तुम हमको अपना साथी ए गोल मटोल सा प्यारा हाथी कान हिलाता आता हाथी मोटे पाउं से चलता हाथी कान हिलाता जाता हाथी कल से हाथी अपनी पूंछ हिलाता हाथी लंबी सूंड उठाता हाथी सूंड से के पनी पूंछ हिलाता हाथी लंबी सूंड उठाता हाथी सूंड से केले खाता हाथी थम थम करता आता हाथी थम थम करता जाता हाथी हाथी अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेन्द्र बेहरा आलेख बालकराम नागर ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा गाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा